कर्मयोग स्वामी विवेकानंद कर्तव्य क्या है यदि अमेरिका की सभी स्त्रियां इतनी शुद्ध और पवित्र होती जितना कि वे दावा करती हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त संसार में एक भी अपवित्र मनुष्य न रह जाता ऐसा कौन सा पाश्विक भाव है जिसे पवित्र और सतित्व पराजित नहीं कर सकता एक शुद्ध पतिव्रता स्त्री जो अपने पति को छोड़कर अन्य सब पुरुषों को पुत्रवत समझती है तथा उनके प्रति माता का भाव रखती है धीरे धीरे अपनी पवित्रता की शक्ति में इतने उन्नत हो जाएगी कि एक अत्यंत पार्श्विक प्रवृत्ति वाला मनुष्य भी उसके सानिध्य में पवित्र वातावरण का अनुभव करेगा इसी प्रकार प्रत्येक पति को अपने स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को अपनी माता बहन अथवा पुत्री के समान देखना चाहिए विशेषकर उस मनुष्य को जो धर्म का प्रचारक होना चाहता है यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक स्त्री को मातृवध देखे और उसके साथ सदैव तद्रुव व्यवहार करे मातृपद ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पद है क्योंकि यही एक ऐसा पद है जिससे अधिक से अधिक निस्वार्थता की शिक्षा प्राप्त हो सकती है निस्वार्थ कार्य किया जा सकता है केवल भगवत प्रेम ही माता के प्रेम से उच्च है अन्य सब तो निम्न श्रेणी के हैं माता का कर्तव्य है कि पहले वह अपने बच्चों का सोचे और फिर अपना परंतु उसके बजाय यदि माता पिता सर्वदा पहले अपने ही बारे में सोचे तो फल यह होगा कि उनमें तथा उनके बच्चों में वही संबंध स्थापित हो जाएगा जो चिड़ियों तथा उनके बच्चों में होता है चिड़ियों के बच्चे जब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को पहचानते तक नहीं वास्तव में वह पुरुष धन्य है जो भी को जो भी कोई ईश्वर के मातृभाव की प्रतिमूर्ति समझता है और वह स्त्री भी धन्य है जो पुरुष का ईश्वर के पितृभाव की प्रतिमूर्ति मानती है तथा वे बच्चे भी धन्य हैं जो अपने माता पिता को भगवान का ही रूप मानते हैं हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे साथ में हैं और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचयक करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कर्तव्य को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए मैं पुनः कहता हूँ जो व्यक्ति अपेक्षाकृत निम्न कार्य करता है वह किसी उच्चतर कार्य करने वाले की अपेक्षा निम्नतर श्रेणी का नहीं हो जाता केवल मनुष्य के कर्तव्य का रूप देखकर उसकी उच्चता निचता का विचार करने से नहीं बनेगा देखना तो यह होगा कि वह उस कर्तव्य का पालन किस ढंग से करता है कार्य करने की उसकी शक्ति और ढंग से ही उसकी जांच की जानी चाहिए एक तरुण सन्यासी किसी वन में गया वहां उसने दीर्घ काल तक ध्यान भजन तथा योगाभ्यास किया अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियां आ गिरी उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखा कि एक कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे हैं यह देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया उसने कहा यह क्या तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियां मेरे सिर पर फेंको इन शब्दों के साथ सन्यासी की क्रुद्ध आंखों से आग की तरह ज्वाला भी निकली और वे बेचारी दोनों चिड़िया उसमें जल भस्म हो गई अपने में यह शक्ति देखकर वह सन्यासी बड़ा खुश हुआ उसने सोचा वाह अब तो मैं दृष्टि मात्र से कौवे बगलों को भस्म कर सकता हूँ कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वह एक गांव में गया गांव में जाकर वह एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा माँ कुछ भिक्षा मिले भीतर से आवाज आई थोड़ा रुको मेरे बेटे सन्यासी ने मन में सोचा अरे दुष्टा तेरा इतना साहस कि तुम मुझसे प्रतीक्षा कराये अब भी तू मेरी शक्ति नहीं जानती सन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से फिर एक आवाज आई बेटा अपने को इतना बड़ा मत समझ यहां न तो कोई कौवा है और न बगुला यह सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अंत में घर में से एक स्त्री निकली और उसे देखकर सन्यासी उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला मां तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ स्त्री ने उत्तर दिया बेटा न तो मैं तुम्हारा योग जानती हूँ और न तुम्हारी तपस्या मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पतिदेव बीमार हैं और मैं उसकी सेवा सुश्रूषा में संलग्न थी यही मेरा कर्तव्य है सारे जीवन मैं इसी बात का यत्न करती रही हूँ कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूँ पूर्ण रूप से निभाहूँ जब मैं अविवाहित थी तब मैंने अपने माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य पूरा किया और अब जब मेरा विवाह हो गया है तो मैं अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का कर्तव्य पूरा करते हूँ बस यही मेरा योगाभ्यास है अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं जिससे मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने वन में क्या किया है यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्व तो जानने की इच्छा है तो अमुक नगर के बाजार में जाओ वहाँ तुम्हें एक ब्याज मिलेगा वह तुम्हें कुछ ऐसी बातें बतलाएगा जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होगे। गए ने विचार किया भला मैं उस शहर में उस ब्याह के पास क्यों जाऊं? परंतु उसने अभी जो घटना देखी उसे सोचकर कर उसके आँखें कुछ खुल गई अतए वह उस शहर को गया जब वह शहर के नज़दीक आया तो उसने दूर से एक बड़े मोटे ब्याह को बाजार में बैठे हुए और बड़े बड़े छूरों से मांस काटते हुए देखा वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था सन्यासी ने मन ही मन सोचा हरे हरे क्या यही वह व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी दिखता तो यह शैतान का अवतार है इतने में ब्याज ने सन्यासी की ओर देखा और कहा महाराज क्या उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है कृपया बैठ जाइए मैं जरा अपना काम समाप्त कर लूँ सन्यासी ने सोचा यहाँ मुझे क्या मिलेगा खैर वह बैठ गया इधर ब्याह अपना काम लगातार करता रहा और जब वह अपना काम पूरा कर चुका तो उसने अपने रुपये पैसे समेटे और सन्यासी से कहा चलिए महाराज घर चलिए घर पहुंचकर कर ब्याज ने उन्हें आसन दिया और कहा आप यहां थोड़ा ठहरिए ब्याज अपने घर में चला गया उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया उन्हें भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था किया उसके बाद वह उस सन्यासी के पास आया और कहा महाराज आप मेरे पास आए हैं अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सन्यासी ने उसे आत्म तथा परमात्मा संबंधी कुछ प्रश्न किए और उसके उत्तर में व्यास ने उसे जो उपदेश दिया वही महाभारत में व्यास गीता के नाम से प्रसिद्ध है व्यास गीता में हमें वेदांत दर्शन की बहुत उच्च बातें मिलती हैं जब व्यास अपना उपदेश समाप्त कर चुका तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ उसने कहा फिर आप ऐसे क्यों रहते हैं इतना ज्ञान होते हुए भी आप व्याध क्यों हैं इतना निंदित और कुसित कार्य क्यों करते हैं व्यास ने उत्तर दिया वश्य कोई भी कर्तव्य निंदित नहीं है कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है मैं जन्म से ही इस परिस्थिति में हूँ यही मेरा प्रारब्ध लब्ध कर्म है बचपन से ही मैंने यह व्यापार सीखा है परंतु इसमें मेरी आसक्ति नहीं है कर्तव्य के नाते मैं इसे उत्तम रूप से करता जाता हूँ मैं गृहस्थ के नाते अपना कर्तव्य करता हूँ और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करता हूँ न तो मैं तुम्हारा योग जानता हूँ और न मैं कभी सन्यासी ही हुआ संसार छोड़कर मैं कभी वन में नहीं गया परंतु फिर भी जो कुछ तुमने मुझसे सुना तथा देखा वह सब मुझे अनासक्त भाव से अपनी अवस्था के अनुरूप कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त हुआ है भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा हैं। अपने जीवन में मैंने जितने बड़े बड़े महात्मा देखे उनमें से वे एक हैं वे एक बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं कभी किसी को उपदेश नहीं देते यदि तुम उनसे कोई प्रश्न पूछो भी तो भी वे उसका उत्तर नहीं देते गुरु का पद ग्रहण करने में वे बड़े संकुचित होते हैं यदि तुम उनसे आज एक प्रश्न पूछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतीक्षा करो तो किसी दिन अपनी बातचीत में वे उस प्रश्न का उत्तर उठाकर उस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डालते हैं उन्होंने मुझे एक बार कर्म का रहस्य बताया था उन्होंने कहा साधन और सिद्धि को एक रूप समझो अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पण कर कार्य करो क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धि है जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो उसे एक उपासना के बड़ी से बड़ी उपासना के बतौर करो और उस समय तक के लिए उसमें अपना सारा तन मन लगा दो यही बात उसने उपरयुक्त कथा में भी देखी है व्याध एवं वह स्त्री दोनों ने अपना अपना कर्तव्य बड़ी प्रसन्नता से तथा तन्मय होकर किया और उसका फल यह हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ इससे हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन के किसी भी अवस्था में कर्म फल में बिना आसक्ति रखे यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो उससे हमें परम पद की प्राप्ति होती है कर्म फल में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य पर भिन भिन्नाता है अनासक्त पुरुष को सब कर्तव्य एक समान है उसके लिए तो वे कर्तव्य परता तथा इंद्रिय इंद्रियपरायणता को नष्ट करके आत्मा को मुक्त कर देने के लिए शक्तिशाली साधन है हम अपने कर्तव्य पर जो भिन्न भिनाते हैं उसका कारण यह है कि हम सब अपने को बहुत सम, बहुत समझते हैं और अपने को बहुत योग्य समझा करते हैं यद्यपि हम वैसे हैं नहीं प्रकृति ही सदैव कड़े नियम से हमारे कर्मों के अनुसार उचित कर्मफल का विधान करती है इसमें तनिक भी हेर फेर नहीं हो सकता और इसीलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए भले ही अनिच्छुक अनिच्छुक हों फिर भी वास्तव में हमारे कर्म फल के अनुसार ही हमारे कर्तव्य निर्दिष्ट होंगे स्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उससे हृदय की कोमलता नष्ट हो जाती है असंतुष्ट तथा तकरारी पुरुष के लिए सभी कर्तव्य निरस्त होते हैं उसे तो कभी भी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दूभर हो उठता है और असफल हो जाना स्वाभाविक है हमें चाहिए कि हम काम करते रहें जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें अपना कंधा सदैव काम में भिड़ाए रखें तभी हमारा पथ ज्ञानालोक से आलोकित हो जाएगा